सब कुछ जल रहा है तन सामग्री बना है अग्नियों में शेष हो रहा है दंड उसी तन का प्रतीक है दंड भस्म हो रहा है अतीत का वो ज्योतिर्मय पुरुष अब वो अयोध्या का सम्राट नहीं है वो गत है यज्ञ पूरा हुआ है तो जैसे आप पुष्पों को जो भस्मी बचती है उसे जल में डालने जाते हैं यहां भी यही परंपरा है श्वेत वस्त्र में लिपटा पुष्प की भांति आज अतीत का वो पुरुष सरयू के जल में तिरोहित होने जा रहा है तिरोहित होने जा रहा है जनता बिलख पड़ी है सैमी हुई डरी हुई जान की दूर से उन्हें दंडवत प्रणाम करती है पास भी तो नहीं आ सकती आपको मालूम नहीं कि वो परित्यगता है राम जल की धाराओं के समीप आते हैं आचार्य श्वेत वस्त्र को पकड़ते हैं धीरे धीरे वो वस्त्र खुलता जा रहा है और वो नीलाभ मणियों का स्वामी वो ज्योतिर पुरुष जल की धाराओं में खोता जा रहा है वो गुप्तार घाट है अयोध्या का राम सरयुग समाते श्वेत वस्त्र को पकड़कर आचार्य खड़े हैं राम खो गए अपनी ही मर्यादाओं को अपना कफन बनाकर वो चला गया उसने मर्यादा नहीं छोड़ी है अयोध्या छोड़ी उस पार कोई दिव्य रूप प्रकट होगा वो अग्नि वेश होगा जहां दो जोड़ी पांव हैं, न धनुष है न, न बाण है बस एक अंजानी राह है एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। एक ब्रह्म है और एक अनंत की ओर बढ़ता हुआ एक योगी है श्री राम खो गए श्वेत वस्त्र को पकड़कर आचार्य खड़े हैं वे भरत जी की ओर देखते हैं कि भरत की ओर देखते हैं मानो मान पूछ रहे हो कि यह वस्त्र कौन लेगा भरत जी उस वस्त्र को हाथ में लेकर शास्त्रियों की ओर जाते हैं मौन ही पूछते हैं तो वे धीरे से सर झुका के कहते हैं कि ये जानकी जी को हीते हैं वो फिर उनकी तरफ देखते हैं कहा हां नारायण आप ऐसे ही करें जैसे उन्होंने आज अपना अपराध स्वीकार आज उन्होंने भी मान लिया है कि मर्यादा श्री राम की ही रहेगी धर्म पतित पावन है पतित कहने वाला धर्म नहीं होता है धर्म तो पतन को भी पावन करता है न कि किसी को दूषित कहता है न कि किसी को त्याज कहता है न कि किसी को सूत्र कहता है धर्म तो पतित पावन होता है किसी को पतित कहना अधर्म है धर्म तो पतित पावन है तो उन्होंने कहा कि जानकी जी को दे भरत वस्त्र को लेके जानकी जी के पास जाते हैं तो वो भयभीत हिरणी से आचार्यों की ओर देखते हैं कि एक परी परिदेवता इस वस्त्र को कैसे धारण कर सकती है तब भरत जी कहते हैं कि मां आज आप अकेली परित्यक्ता नहीं है आज तो हम सब भी श्रीराम से परित्यक्त हो गए जो आप है स्वामी आज तो सारा अवध परित्यक्त है मां आप इस वस्त्र को धारण करें तो डरी सी सहमी सी कि पता नहीं आचार्य और शास्त्री क्या उद्घोषणा करें उनका क्या निर्णय हो वे उनकी तरफ देखती हैं तो वे भी कहते हैं कि नहीं मां आप इस वस्त्र को धारण करें मां आप ही सत्य हैं, आप ही धर्म की निष्ठा निष्ठाएं जानकी जी मूर्छित हो जाती है लक्ष्मण जी और भरत उनके चरणों को में लोट करके और जल के छींटे देकर उन्हें होश मिलाते हैं कि मां आप हमें न द्यागे राहुम तो छोड़ ही गए अब आप तो न छोड़े जान कीजिए उस वस्त्र को लपेटती हैं, ले लेती हैं, अंगीकार करती हैं, तो तड़पती हुई बहने आकर अपनी दीदी से लिपट जाती हैं। और जान कीजिए सर धरती समाने चलती थी धरती समाना एक परंपरा रही है कि जब भी पति वन को जाता है तो पत्नी श्वेत वस्त्र को धारण करती हुई तपस्या के लिए अपने ही घर में ये किसी ऐसे एकांत लेकिन सुरक्षित स्थान में तब के ले जाती है उसी को परि परंपरा में धरती समाना कहते थे और यूं रुझान कीजिए उस एकांत तब को चल देती है तब लव कुश को बहों में समेटकर कर तड़पते लक्ष्मण रह जाते रागवेन्द ने कोई अन्याय किसी के साथ नहीं किया था और जानकी ने भी वो नारी का आदर्श प्रस्तुत किया था तो वो अवध तो राम का रघुवंश का बलिदान लेकर वो महातपस्विनी महा, महा स्वाभिमाननी आदर्श आदर्शमयी वो भी तो जीना नहीं चाहती थी आज आप उनको कथाओं के रहस्यों को नहीं जानते और कीचड़ उछालते ये थी मर्यादा कथा और इसी मर्यादा कथा का के कारण बारंबार वेद में आया है कि यह मर्यादा है धर्म की और राम ही मर्यादा पुरुषोत्तम भागवत में संक्षेप रूप में कथाएं आई है क्योंकि मैं मैंने आपसे कहा ना कि इन भागवत का संकलन जो हुआ है वो श्रुत और स्मृति में हुआ है भोजपत्र तो पहले ही चल गए थे जैसे हमें तुलसीकृत मानस भी नहीं मिली थी हमने कापियां बटोरी थी तुलसीदास जी की हस्तलिखित नहीं पाई हमने उसी प्रकार ये भी ग्रंथ लिपिबद्ध हुए भगवान श्री राम की मर्यादा ही सनातन धर्म है और धर्म है पतित पावन जो दूसरों को पतित कहते हैं जो दूसरों को कलंकित करते हैं जो दूसरों को अपराधी कहते हैं और स्वयं धर्म की ध्वजा बनते हैं वो सबसे बड़े अपराधी हैं वो सबसे बड़े दोषी हैं और वे ही सबसे बड़े धर्मद्रोही हैं। धर्म जानता है कि धर्म सदा पतन को पावन करता है इसीलिए तो दुर्गंध को सुगंध में लाता है ये धर्म ही तुला रहा है और इसीलिए इस सुगंध को तुम्हारे शिशु के रूप में लौटाता है ये पूर्व की दुर्गंध ही तो थी तो याद रखो धर्म पतित पावन है धर्म किसी को दोष नहीं देता धर्म तो गिरे हुओं को उठाता है अपने सीने से लगाता है अंगीकार करता है यही श्री राम कथा का महात्मा है पुत्र भक्त भक्त देशभक्त हाँ मर्यादा हाँ सामाजिक व्यवस्थाओं का अपने शब्दों का सम्मान करने वाले और सत्यवादी बहुत से राजा हुए हैं फिर श्री राम ही क्यों मर्यादा पुरुषोत्तम है ये है मर्यादा कथा जो समय के साथ लोप हो गई और खाली आप गाते रहे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है और भूल गए वो मर्यादा क्या थी और भूल गए कि हमें भी उसी मर्यादा को मानना है तभी श्री राम की पूजा है और जब भगवान अवध का परित्याग कर गए तभी से ये परिपाटी बनी क्या अवध का एक ही राजा होगा श्री राम तब से आदि काल से चला आ रहा है कि उसके बाद सिंहसन पर कोई नहीं बैठा जो भी बैठा चमर लेके अलग खड़ा हुआ अलग बैठा चरणों में बैठा उनके और अवध का तब से आज तक एक ही राजा रहा कौन श्री राम राम और जानकी ही आज भी उस सिंहासन पर दस लाख वर्ष बीत गए हैं या जितने भी वर्ष बीत गए हैं त्रेता युग की बात है दस लाख वर्ष पहले की बात है क्योंकि आठ लाख चौसठ हजार वर्ष का हाँ तो बीच में द्वापर जाएगा तब उसके बाद ही त्रेता का समापन है हाँ? और त्रेता बहुत बड़ा है हाँ तो इस प्रकार तब से आज तक अयोध्या का कोई राजा नहीं और किसी भी राजा को तब से आज तक यह परंपरा रही कि कोई भी राजा अयोध्या की सीमा में अस्त्र शस्त्र लेकर भी नहीं जाएगा वहां युद्ध भी नहीं करेगा क्योंकि अवध के राजा सदा रहेंगे श्री राम श्री राम और तब से अयोध्या में सीताराम सिया राम का वस्त्र धारण करने की परंपरा उस काल से चली गोपाल की जन्म लीला का अभी हमने हमारे पुनीत सन्यासी स्वामी शंकरानंद जी महाराज से अद्भुत लीला में कथा सुनी श्री राम की कथा में भी हमने श्री राम लीला के उस रहस्य को जाना जो समय के अंतरालों के साथ थोड़ा सा अलग हट करके सुनाया जाने लगा था भगवान राम की लीला के सारे पात्र भी हम शिक्षा के रूप में ही लेते थे जैसा कि श्री राम कथा में हमने जाना इसी प्रकार भागवत कथा में भगवान सुखदेव जी महाराज भगवान श्री राम की कथा के अद्भुत रहस्यों को महाराज परीक्षित पर स्पष्ट करते हैं और तब परीक्षित जी उनसे कुछ और भी संदेह प्रकट करते हैं जिसके उत्तर में बहुत ही अद्भुत कथाएं हैं जिनमें क्षीर सागर मंथन की कथा है कथाएं आपने सुनी हैं हम केवल रहस्य में ही रहेंगे गोविंद नारायण <coughs> हरिओ नारायण गोविंद क्षीर सागर मंथन की कथा का विस्तार आपने सुना है कि देवताओं को देवताओं और दैतियों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया था यह सुर और असुर दो शब्दों का प्रयोग बराबर होता है भागवत की कथा में तो ये सुर और असुर हैं कौन थोड़ा इसको जान ले तो कथा का अमृत हमें और अधिक मिल जाएगा कि किसी भी भाव को मंच के नाटक में लाने के लिए हमें भले ही वो भाव है उसे कलाकार के द्वारा ही तो अभिनित कराना पड़ेगा यथा यदि मैं समय को अभिव्यक्त करना चाहूंगा तो धृतराष्ट्र नाम का एक पात्र ही तो लाऊंगा नहीं तो बताइए काल कैसे बोलेगा काल कैसे कथा सुनाएगा बोलिए इसी प्रकार किसी भी विचार को मंच के द्वारा लीला के द्वारा अभिनत करने के लिए मुझे पात्र की आवश्यकता तो पड़ेगी ना वही लीला कथाएं आपके जीवन के विभिन्न विचारों को भावों को हा मन की विभिन्न अवस्थाओं को भी यदि मैं अभिनय के द्वारा आपको दिखाना चाहूं तो मुझे मंच से यदि दिखाना हो तो मैं उन भावों को कैसे दिखाऊंगा यथा भाव के पात्र ही तो लाऊंगा ना हा समझ में आता है तो <स्थाँगा> इसलिए लीला कथाओं में संदेह नहीं करना चाहिए ईश्वर लीला इसीलिए करते हैं कि हम लीला के सत्य को अपने जीवन में उतारें और जीवन को अमृत में बना ले देवता देव और असुर भयंकर युद्ध करते थे असुरु ने देवताओं से इंद्रासन भी छीन लिया था ऐसे समय में जब सारे देवता व्यथित घूम रहे थे तो महादेव महाशिव भगवान श्री विष्णु ने अलग अलग स्थानों पे कथाए अलग शिव पुराण में थोड़ा हट के है विष्णु पुराण में इस कथा को दूसरे ढंग से दिया गया है और श्रीमद् भागवत गीता में भी थोड़ा हटके दिया गया है क्योंकि यहाँ कथाओं से ज्यादा तत्व का महत्व है तो असुरों और देवताओं को ये कहा गया कि वे क्षीर सागर का मंथन करें क्षीर सागर को मथने पर उसमें से अमृत निकलेगा जिसको पी करके सभी पुष्ट होंगे दैत्य राजी हो गए कथा अपने विस्तार से सुन रखी है तो नागराज जो थे वो रसी बने और पर्वतराज मंद्रांचल को मथानी बनाया गया जब देवताओं ने उसको क्षीर सागर में अवसरों ने पर्वत को उतारा तो क्षीर सागर तो अथा तो वो डूबता ही चला गया तब भगवान श्री हरि ने महाविष्णु ने लीला अवतार पुनः धारण किया कछुए का और उसे अपनी पीठ पर उठा लिया स्थिर हो गया मुख की तरफ दैत्य खड़े हुए असुर और पूंछ की तरफ देवता सुर खड़े हुए जब वो मथने लगे मथानी का मंथन करने लगे तो वो ऊपर से हिलने लगा हा अब यहां अलग अलग कथाएं हैं महाविष्णु स्वयं कछुआ बन के तो उठाई थे और नारायण ने स्वयं अपना चतुर्भुज रूप धारण किया और उसके मस्तक पर विराज गए। कुछ कथाओं में भगवान ब्रह्मा जी भी राजे हाँ तो इसमें कोई हरि अनंत हरि कथा अनंत हाँ हमें तत्व से ले। मतलब है नारायण ऊपर विराज गए अब देवता और असुर मथने लगे हाँ अच्छा जिधर असुर खड़े थे उधर नाग का मुंह था असुर जिधर खड़े थे उधर नाग का क्या था मुख था और जिधर पूछ थी उधर देवता थे कि जिधर मुंह था उधर ही असुर को क्यों खड़ा किया बोलो क्यों खड़ा किया देते हो हाँ आप सब कहते हो ना देखा क्योंकि मुंह से आग उगल रहा है तो भगवान ने देवताओं को बचाने के लिए दैत्यों को खड़ा किया अच्छा भाई चलो पक्षपात भी किया लेकिन क्यों किया बताओ क्यों किया सोचो नाग मुंह से क्या करता है बेटे डसता है खाता है और आग उगलता है तो जो सिर्फ डसने खाने और आग उगलने वाला है इस धरती पर उसे आप क्या कहोगे अरे वही तो असुर है जो सबके को पीड़ा दे रहा जो सबको नोच के अपनी सोने की लंका बनाना चाहता है मैं और मेरों के लिए एक चार तल्ला कोठी बाकी सारे मर जाए वो किसी को विष देने से बाज नहीं आता मेरा घर हो मेरे लोग हो मेरा परिवार हो इस असुर वृत्ति को नाग का मुख नहीं मानेंगे आप बोलो तो फिर दैत्यों को किधर होना चाहिए बोलो बोलो हा? समझ में आ रहे तो इसलिए असुर जो है वो केवल दस्ता है खाता है और आग उगलता है दूसरों को पीड़ा देता है इसलिए दैत्य हाँ, मुख की तरफ खड़े हुए और पूछ की दिशा से वो क्या करता है विसर्जित करता है तो त्याग और विसर्जन ही तो देवत्व है जो दे सोदेवता और जो नोचे तो इसलिए मुख की तरफ असुर हैं दैत्य हैं और पूछ की तरफ हां देवता खड़े हैं और आज भी जिसका मुख केवल खाने में समाज को नूच के मेरी मेरा घर मेरी लंका बनाने में याद रखो उसके पास कोई देवत्व नहीं है उसकी मालाओं की कोई सार्थकता नहीं है उसके भजन में कोई दम नहीं है त्याग और वैराग्य को ही देवत्व का नाम दिया गया तो देव और दानव मथने लगी हम्म मथने लगे नाना प्रकार की अलभ्य वस्तुएं प्रकट हुई हमें अब उन उतने विस्तार में भी नहीं जाना है हाँ विष प्रकट हुआ अब विष्व को कौन पिए हो कोई सक्षम हो किसी में समर्थ तो वो विष का पान करे हाँ, सभी पीछे हट गए तो भगवान भा हाँ भूतनाथ महाशिव आए और उन्होंने कहा कि वे ही विश्व का पान करेंगे और उन्होंने संपूर्ण विश्व का पान कर लिया सचराचर को मुदित किया मंगलमय किया आनंदित किया भय से मुक्त किया हा? वही वेद की ऋचा जो हम कल भी आपको सुना चुके हैं आश्री ग्रमेंद्र ते गिरा प्रति त्वाम अजोषा वृषभम पतिम ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल में प्रथम ऋषि अश्री उत, उत्पत्ति से रहित हुआ ग्राम वोवेश जो हे महाशिव आपकी जिव्वा पर आया प्रति तवाम और प्रत्युत्तर में आपने संपूर्ण सचराचर को मोद मंगल और आनंद दिया अजोषा अमर हो गई अजर अमर हुई तुम्हारी ये कथा वृषभ पतिम हे वृषभ पर बैल पर रूढ़ होके जाने वाले हे भोले नाथ हे भोले भंडारी तेरी ये कथा ही तो आज जीवन की धड़कन है हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं उसके उपरांत बहुत सी वस्तुएं प्रकट हुई चंद्रमा प्रकट हुए सारे हाँ नाना लक्ष्मी जी प्रकट हुई सब कुछ हुआ लेकिन उसमें जो प्रकट हुआ वो अमृत का कलश था अमृत का कलश है उस अमृत कलश को लेकर के छीना झपटी शुरू होगी असुर कहे हम पिए हमें अमर होना और देवता कहें कि यदि असुरत्व तो अमर हो गया तो सचराचर का विनाश हो जाएगा बुराइयां ही बुराइयां फैल जाएंगी अतृप्तियां चारों ओर व्याप्त हो जाएंगी ये तो बड़ा भीषण अधर्म का काम हो जाएगा ये तो देवत्व को पीना चाहिए जो सचराचर का रक्षक है जिसका धर्म ही प्राणी मात्र की सेवा है इस विचार को इस अमृत को पिलाना चाहिए देवता और दैत्य जब दोनों ही कलश के लिए छीनने झपटने लगे तब महाविष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया और मोहिनी का स्वरूप धारण करके नारायण ने सम्मोहित कर दिया दानवों को भी और देवताओं को भी और कहा कि दोनों एक एक पंक्ति में बैठ जाएं दोनों एक एक पंक्ति में बैठ जाएं और दोनों को वो बारी बारी से पिलाते चलेंगे महा आ महाविष्णु की लीला कि वो असुरों को तो मद्यपान कराते गए और देवताओं को दूसरे हाथ से नारायण अमृत पिलाते गए राहु नाम का एक असुर जो देख रहा था उसने भगवान की मोहिनी के रूप के रहस्य को संदेह किया और जाकर चुपचाप देवताओं की पंगति में सूर्य और चंद्रमा के मध्य में बैठ गया और जब नारायण अमृत पिलाते आए तो राहु भी पी गया रूप भर करके मायावि छल रूप भर के देवता का तभी सूर्य और चंद्रमा ने इंगित किया महाविष्णु ये तो अक्सुर है तो भगवान ने सुदर्शन चक्र मारा और उसके दो टुकड़े हो गए क्या हो गए दो टुकड़े हो गए एक बना राहु और दूसरा केतु क्योंकि अमृत वो पी चुका था इसलिए अमर हो गया राहु चंद्रमा को ग्रसित करता है और केतु सूर्य पर ग्रहण लाता है आज भी बदला लेते हैं यहां इन कथाओं के रहस्य देखिए कि बोलिए आप अमृत पीना चाहते हैं या मध्यपान करना चाहते हैं बोलो तो फिर देवताओं की पंक्ति में आइए असुर मत बनिए धोखा <laughs> मत दीजिए अपने आप को अपने साथ तो विश्वासघात नहीं करो मित्र जब कहते हो अमृत पीना है तो देवताओं की पंक्ति में बैठो असुर क्यों बने हुए कि माए मेरा मेरा सब कुछ ये आशक्त ही सब कुछ हाँ? आशक्त और अनाशक्त का भेद केवल एक छोटे से उदाहरण से समझाता हूं एक छोटे से उदाहरण से कि निष्काम और सकाम कर्म का भेद क्या है एक छोटा सा उदाहरण देता हूं बिल्कुल छोटा सा जब मां एक माता अपने शिशु का मैला धोती है हा? उसका मल मलमूत्र धोती है तो पवित्र ममता मई मां कहलाती है जगदंबा, लक्ष्मी सरस्वती स्वयं धरती माता का रूप होता है उसका होता है नहीं होता है लेकिन वही मां अगर इसे प्रोफेशन में ह आशक्तियों में धंधे में ले ले तो वो क्या कहलाएगी भंगन क्या दोनों में फर्क नहीं है बोला है या नहीं है कि एक मेहतरानी का स्तर है और एक ममता में मां का स्तर है क्या इन दोनों में भेद नहीं है यही सुर और असुर का भेद है और दोनों में दोनों में सुख और दुख को देखो एक आसक्त व्यक्ति जब मकान बनाता है घर बनाता है बनाते हो नहीं बनाती तो जब आप बना रहे होते हो तो आप चिंता में होते हो तनाव में होते हो हाँ परेशान होते हो हाँ सीमेंट नहीं मिल रहा है हाँ वो परमिट नहीं मिला है ब्लैक से खरीदना पड़ेगा ठेकेदार धोखा दे गया है लोहा हाँ, हां कहा से लाएं पैसे खत्म हो गए हैं अब तो गहने भी गिरवी रखने पड़ेंगे मतलब जब तक आपने मकान बना रहे थे आप रो रहे थे कहीं सच नहीं आप टैंस थे तनाव में थे परेशान थे चाहे आप धंधा कर रहे थे मकान बना रहे थे दुकान बना रहे थे व्यवसाय कर रहे थे हर काम में आप तनावग्रस्त थे थे ना और जब मकान बन गया था तो आप रो रहे थे छत टपक रही है ठेकेदार दाव दे गया पैसे लेके भाग गया फिनिश भी नहीं किया हा? और वो जो किरायेदार बिठा लिया है वो तो जवाई साहब हो गया निकल के नहीं देता लगता है सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा लड़ेगा बना रहे थे तो रो रहे थे तुम तो, बन गया था तो भी दुखी थे बन गया था तो भी दुखी थे अब भगवान ना करे ईश्वर न करें किसी बड़े घाटे में फंस के तुम्हें मकान से बाहर निकलना पड़े नीलाम होना हो जाए वो मकान तो पहले शरीर से बाहर निकलोगे सदमे में फिर मकान से तो बना रहा था बन रहा था तो रो रहे थे दुखी थे आसत व्यक्ति तनावग्रस्त था बन गया था तो तनावग्रस्त था और निकला तो राम नाम सत्य हो गई है ना वहीं देखो बड़े बड़े मंदिर आश्रम और तपस्थान हम सन्यासी भी तो बनाते हैं दोनों में भेद क्या है जब हम बनाते हैं तो उसका हर क्षण क्षण सुख उठाते हैं कि प्रभु का धाम बना रहे हैं हा एक लेबर की तरह लगते हैं उसको कि बड़ा सुख है बड़ा आनंद है नारायण का धाम बन रहा जितना बन रहा है उतना सुखद है अमृत है जितना बन गया अच्छा है चार लोग बैठेंगे अमृत होगा सत्संग होगा चर्चा होगी हाँ सबके दुखद जीवन को हाँ सांत्वना के फाये लगाएंगे हाँ उनके घाव भरेंगे चिंताओं को दूर करेंगे सबको आनंद मिलेगा बना रहे थे तो सुखी थे और बन गया था तो सुखी थे गोपाल के चरणों में बैठे और जब उठे तो अपनी मस्ती में चले गए नारायण का धाम नारायण जाने ये दोनों में भेद है हम हर क्षण सुख से जिए और तुम हर क्षण तनावग्रस्त रहे हमारी उपलब्धि प्रभु का आनंद है और तुम्हारी उपलब्धि तनाव चिंता ईर्षा द्वेश और क्रोध है तो असुर बन के भी सुख क्या पाया हमने पूछ कि इस असुरत्व में आकर आसक्त जगत में फंस करके भी हमने क्या पाया ये क्षीर सागर मंथन की कहानी आप सबकी कथा है आए इस कथा को एक बार दोबारा देखें क्षीर सागर मंथन की बात कर रहा हूं कहीं आप अरब सागर हिंदमा सागर में न चले जाना क्षीर सागर देखा है आपने नहीं देखा है अच्छा आसमान की तरफ देखना आसमान को हम क्या कहेंगे क्षीर सागर दूधिया दिखता है ना तो ऐसा ही एक अंतरिक्ष मेरे भीतर है मैं भी तो अपने अंतर के क्षीर सागर को मत रहा हूं हम सब मत रहे और इसके मंथन के द्वारा ही तो हमने मकान दुकान परिवार पाया अकल पाई दिमाग पाया विचार पाया अगर ना होता ये जीवन का मंथन तो हम पाते क्या जो कुछ अलभ है हमने पाया अपने जीवन के क्षणों को काल रूपी सर्प से अपने ही अंतर को हां मत करके ही तो हमने पाया है एक तरफ सुर विचार हैं और दूसरी तरफ असुरत्व तो हमारा ही हमारे सामने खड़ा है और वो दोनों घर्षण कर रहे हैं हम में कोई ऐसा नहीं है जो पूरी तरह सुर है अथवा पूरी तरह ही असुर है हम सब मत रहे हैं देखो यही क्षीर सागर मंथन है शुभदेव जी महाराज परीक्षित को सत्य का हा एक रुपेला नाटक दिखा रहे हैं कि हे परीक्षित देख अपने भीतर हम सब मतते हैं तू भी मत रहा है मत अपने आपको मंथन हो रहा है हम सब मत रहे जीवन का हर क्षण मत रहा है क्षीर सागर मंथन है मैं अपने ही अंतर अंतरिक्ष को मत रहा हूं एक और देवत्व है और दूसरी तरफ मेरा है, एक और लोभ है और दूसरी तरफ और दया है एक और संकीर्ण वृत्तियां हैं समेटने की भावना तो एक और त्याग और वैरागी की वृत्ति है भगवान के चरणों में झुकने का मन है नारायण के रूप को पाने की इच्छा है हां उन्हीं में खो जाने का भाव है ये देवत्व तो है एक ओर ये मत रहा है दूसरी ओर हाय मेरा घर हाय मेरे बच्चे मेरा परिवार मैं सबका ले आऊं अपना घर बन लो बोलो क्या तुम्हें क्षीर सागर मंथन अपना दिख नहीं रहा तुम सब मत रहे हो हम सब मत रहे और कहा कि परीक्षित आप भी तो मत रहे ये मंथन का नाम ही तो जीवन है मत रहे अंतर अपना जो तुमने डिग्रियां पाई जो तुमने डिग्रियां बटोरी जो तुमने बुद्धि पाई वो भी तो इसी मंथन के द्वारा आई क्या जन्म ते को तुम एमए पी एच डी थे बोलो इस मंथन से ही तो पाया हाँ हा, हा, हा। अब बताओ उस मंथन की कथा को मंच पे लीला में दिखाऊंगा तो तुम्हारे भावों के लिए पात्र नहीं खड़े करूंगा तो पात्रों पर पीएचडी मत करो अपने अपने भावों को पढ़ो हाँ समझ में आ रहा है तो तो हम सब मत रहे मंथन चल रहा है और जीवन का अमृत भी प्रकट हो रहा है सत्य का ज्ञान का हा योग्यता का विवेक का विश्वास का यह अमृत निकला है कलश किसे पिलाऊ भौतिकताओं को अश्रत्व को अथवा अध्यात्म को निर्णय मुझे करना है निर्णय तुम सबको करना है अपने को धोखा मत दो यदि अशुरत्व पी जाएगा जीवन के अमृत को तो देवत्व पे आशा रहेगा मकान के ऊपर एक तल्ला और खड़ा हो जाएगा एक मंजिल और खड़ी हो जाएगी मकान का चेहरा भी बढ़िया प्लस्तर हो जाएगा लेकिन तुम्हारे अपनी जिंदगी की कितने प्लस्तर उखाड़ दिए हो तुम्हें याद नहीं रहेगा याद नहीं रहेगा आज तुम अश्रत्व को ही तो अमृत पिला रहे हो यदि इन्हीं भावों और विचारों को जीवन के इन क्षणों को देवत्व की ओर झुकाए होते तुम अमर हो जाते तुम भले अमर नहीं हो हां मकान तो बढ़िया खड़ा है अमर खड़ा है बोलो अश्रत्व को अमृत पिलाना चाहोगे या देवत्व को धोखा मत दो अपने आप को अपने साथ स्वयं तो विश्वासघात नहीं करो आज खोल खोल के अपने को पढ़ डालो संस्कृत में राहु कहते हैं वासना को और केतु कहते हैं दंभ को केतु माने पताका ईगोस मिथ्याभिमान इसको मैं संस्कृत में क्या कहूंगा हा यज्ञ के समय जो ऋषा का पाठ करते हैं ना आप लोग केतुम किरणवन अकेतवी पेशो मर्या पेश से समुषद आज इस ऋचा का अर्थ भी बता रहा हूं आप लोग तो खाली हवन में सुहा कर देते हैं <laughs> केतुम किणवन अकेतवे केतु माने ध्वजा पताका पताका माने उपाधि मेरा घर मेरा परिवार मेरा बच्चा मेरा डिग्री मेरा पद ये क्या है ये केतु है तो कहा केतुम किणवन अकेतवे अरे उपाधियों को नष्ट कर अकिंचन हो जाए जब तक ये उपाधियां हैं ये सारी की सारी व्याधियां हैं समाधि की बात मत कर या केतु भजले या गोविंद झूठ धोखा मत दे अपने आप को तो कहा केतुम कृणवन अकेतवे केतुओं को अकेतव कर अर्थात भस्मसात कर करणवन माने करके अकेतव अर्थात भस्म कि वो सारी उपाधियां गोविंद मेरी कहां से जब ये शरीर मेरा नहीं नारायण ये भी आप बना रहे हो तो ये सब कहां मेरी है जब मैं इसमें निमित हूं तो उनका मालिक कैसे हो जाऊंगा ये पताकाएं भी गोविंद आप ही की है मैं तो निमित हूं आपका आपकी ओर से इन पताकाओं को थामे हूं यह घर नारायण आपका है ये केतु गिराया ये ध्वजा फेंकी मैंने ये आपकी होगी आपके चरणों में अर्पित है पिता हां व्यवसायिक ये सब भी मैं कैसे हो सकता हूं जो सांस आप दो ना दो मेरे पास क्षण कहा है तो जो कुछ है गोविंद ये धंधा भी आपका है ये परिवार भी आपका है ये मान सम्मान भी आपका है नारायण ये पद भी आपका है ये सारी ध्वजाएं आप ही के श्री चरणों में अर्पित हैं ये केतु त्यागे मैंने वेद आपके जीवन का बिलोया हुआ अमृत है काश आप पी पाए चाहे तो कहा केतुम कृणवन अकेतवे इन ध्वजाओं को नारायण को अर्पित कर अकेतव हो जा किंचन हो जा और पेशो हाँ। पेश कहते हैं भेद जगत को भेद ज्ञान को मेरा तेरा अपना पराया ऊंच नीच जात पात इसको क्या कहते हैं संस्कृत में हाँ देखना अमर को उसमें डिक्शनरी मिलेगा पेश पेश कहते हैं भेद जगत के हाँ भौतिक ज्ञान को मर्या शब्द जो है इसका अर्थ होता है सीमा हाँ आपने मर्यादा शब्द सुना है ना तो मरया धन दा क्या बना मर्यादा हाँ दादाइनी तो सीमा दायिनी तो मर्यादा तो मर्या, तो मर्या कि भेद जगत की सीमाओं को तोड़ अपेश पुनः मूड़ हो जा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई सी राम मै सब जग जाने मूड हो जा कि किसी का पुण्य पाप मुझसे कुछ लेना देना नहीं ऊंच नीच में जानता नहीं एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते। हा खाली अवती नहीं ऋचाओं के भाव भी जानो। <laughs> पेशो मर रहा अपेश कि भेद जगत की सीमाओं को तोड़ दे अपेश हो जा समुषद भी रह जाए था सम माने समान उषध भी ऊषा काल के सूर्य के समान यदि आत्मा की राह में नारायण की राह में अजाय था जन्मना चाहता है प्रकट होना चाहता है तो पहले वाह्य जगत में मूड़ और अकिंचन हो जा क्योंकि पहले भी तुझे जन्म नहीं मिला था जब तक तू मूड और अकिंचन नहीं हुआ था पहले भी तुझे जन्म तभी तो मिला था जब तू मूड़ और अकिचन हुआ था तो नारायण की राह में भी तो जन्म तभी तो पाएगा जब तू मूड और अकिंचन होगा तू असुर भी रहना चाहता है सुर भी रहना चाहता है तो फिर मंथन तो चलता ही रहेगा और झगड़ा भी जीवन का चलता रहे यदि जीवन को ठहराव देना चाहता है आ इस ओर और तब अगली ही ऋचा में क्या कहता है आ, ये भी प्रथम मंडल का प्रथम ऋषि मधु मधुचंदा जी भगवान मधुचंदा की ऋचाएं हैं और इसमें आगे कहा कि कि तुम आदह स्वधामनु ये अगली ऋचा है इसके साथ जुड़ी हुई है ये दोनों पहली ऋचा जो है भीष्म है और दूसरी कृष्ण है आगे बताएंगे फिर कहा आदह स्वधामनु पुनर्गर्भ मेरे दाम यज्ञ तब आ आहन आ, दह, हो यज्ञ हो आ स्व स्वधामनु स्व माने आत्मा धाम माने धाम और नु माने में देखा कितना सरल है वेत और आप लोग पता नहीं क्यों घबराते आद स्वधामनु पुनर्गर्भत्व में मेरे और इसी की ब्रह्मज्वालाओं के गर्भ से पुनः सूर्य बनके ज्योति बनके नया जन्म ले दधाना नाम यज्ञ तब यज्ञ के नाम को चरितार्थ कर वह आहुतियां जो बाहर दे रहा है पूर्णा आहुति वहां नहीं यहां होगी पहचान उस यज्ञ को और उस यज्ञ की पहचान भी इसी से है और वो यज्ञ केवल प्रतीक है पढ़ाता इस यज्ञ को आद स्वधामनु पुनर्गर्भत्व मेरे रे दधाना नाम यज्ञम तब यज्ञ के नाम को चरितार्थ कर आज मैं ईश्वर को क्यों भज रहा हूं कुछ भौतिकताओं के लिए मेरे बेटे की शादी कर देना बेटी के लिए अच्छा वर दिला देना मुकदमा जिता देना एक युग था जब जो कुछ संसार था वो नारायण के निमित्त था क्योंकि मेरे पास कोई केतु नहीं था तो केतु माने दम और राहु माने वासना और संस्कृत में चंद्रमा कहते हैं किसको कहते हैं शरीर में चंद्रमा कौन है मन मन को कहते हैं चंद्रमा और आत्मा को कहते हैं सूर्य बोलो सूर्य ही तो आत्मा है तो आश्चर्य है कि मन पर राहु का ग्रहण है आज हमारे वासनाएं चाहिए और आत्मा पर दम्भ का पर्दा पड़ा है और भिखमंगा खड़ा मैं जगत भगवान कहते हैं गीता में कि अर्जुन ऐसा कोई समय नहीं है जब तू नहीं था मैं नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे हे अर्जुन जब जब तू था तब तब मैं था तेरे और मेरे असंख्य जन्म तू तो हर बार जन्म और मृत्यु के प्रवाहों से लौटा है मैं योग माया से प्रकट हुआ हूं इसलिए मेरा ज्ञान नष्ट नहीं होता है तेरा पिछले जन्म का ज्ञान लुप्त हो जाता है तो चलो ठीक है लेकिन सूर्य आत्मा कृष्ण तो बैठा है भीतर करोड़ों जन्मों का ज्ञान है तुम सबके पास लेकिन केतु का ग्रहण लगा है कि आज अपने भीतर के ताले नहीं खोल पा रहे हो और बाहर भीख मांग रहे हो एक बच्चा दे दे एक नौकरी दे दे एक डिग्री दे दे ऐसा कुछ नहीं है इस सन्यासी के पास जो आपके पास नहीं है हम सबके पास समान भाव से अथा भंडार हमारी आत्मा में भरे रखे हैं लेकिन केतु है कि हमें अपनी ही आत्मा के पास आने नहीं देता हमारा दंप हमारी ईगो हमारा मिथ्याभिमान हमें छोड़ता नहीं है सत्संग भी करते हैं तो केवल हट के कथा सुन लेते हैं सुना देते हैं हो गया <coughs> बोले क्या पुण्य कमा लिया बोले आ, राम राम सुन के आ गए <coughs> नहीं नारायण को इतना सस्ता मत बनाओ नहीं बड़ी सस्ती योनियों में जाना पड़ेगा तुम सबको गंभीर हो जाओ गंभीर हो जाओ मजाक मत करो धर्म के साथ बड़े गंभीर होकर अपने को पढ़ो अपने जीवन के सत्य को पहचानो जानो और जो आज गंभीर नहीं जो अपने समय का स्वयं सम्मान नहीं कर पा रहा कि हर क्षण जो नारायण दे रहे हैं जो उन क्षणों का सम्मान नहीं कर पा रहा बताओ फिर ईश्वर भी उसका क्या सम्मान करेगा उसकी कौन सी माला मानेगा उसका कौन सा भजन मानेगा जब भजन गाओ माला फेरो तो माला को सम्मानित करो मोक्ष मिल जाएगा माला तुम्हें मोक्ष देगी लेकिन उस माला का जब तुम्हें सम्मान नहीं करते हो तो माला तुम्हें कहां से ईश्वर से मिला देगी हाँ, कहते हो स्वामी जी फलानी जगह लिखा है हाँ सुनाई दू कि कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरे पारा हमने कहा सुन लिया तुमने अरे एक साधु ने सदुकड़ी भाषा में एक गरु गंभीर सत्य को सरल करके सुना दिया और तुम पगला गए पहले ही बता तो इस चौपाई में लिखा गया है कि कालि केवल नाम आधारा कि भाई कालि में केवल पारा तो एक नाव की कल्पना है ना तो उसका टिकट खाली नाम का है बैठ जाओ नाव में पार उतर जाओगे लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि टिकट तो तुमने माला से दस लाख बटोर रखे हैं नुमाइश लगाने के लिए क्योंकि नाव में तुम बैठोगे कैसे नाव में बैठने के लिए तुम्हें इस भौतिक धरती को छोड़ना पड़ेगा दोनों पैर उठाने होंगे इसका त्याग करना पड़ेगा तभी तो नाव में आओगे बोल बोल बोलो ज्ञान अलग है भक्ति अलग है फलाना अलग क्या बोलते तु? अब टिकट तुम्हारे पास है उस नाव में जाने के लिए तुम्हें भौतिक जगती को छोड़ना पड़ेगा या नहीं और अगर तुम्हारा छोड़ने का मन ही नहीं है तो मैं पूछता हूं टिकटों की नुमाइश क्या लगा है हो भैया माला की जब जाने ही नहीं तुम है ड्रामा कर रहे हो क्या है किसी ड्रामा कंपनी के नौटंकी वोटंकी के भाण हो क्या कि सामने वो कह रहा है कि कलयुग केवल नाव आधारा और सुमिर सुमिर नर उतने पारा कि उसके स्मरण करके उसका स्मरण करते हुए जाकर के उसकी नाव में बैठो और इस भाव से पार हो जाओ तो तुम तो अच्छा हां पार कैसे हो पाओगे तुम्हारे मकान का क्या होगा तुम्हारे बच्चों का क्या होगा तुम्हारे लिए दिए कर्ज वर्ज का क्या होगा है तो फिर ड्रामा क्यों कर रहे ये बताओ कि वो माला जो तुमने फेरी भजन गाया हा? मैं पूछता हूं आप सब से उस माला को फेरने से तुम्हारा ईर्ष्या गया लोभ गया द्वेश गया, गया क्या तो जब माला यहां इतना थोड़ा सा काम नहीं कर पाई तो तुम्हें मोक्ष कहां से दिला देगी पूछो अपने आप से स्वामी जी फलाने ग्रंथ में लिखा है फलाने संत कह गए अरे भाई उनके कहने का भाव भी तुमने कभी जाना और शब्दों को पकड़ बैठ के बैठ गए कि एक ही पक्ष को अगर बल देते रहोगे तो मंथन नहीं होगा अगर अस्रत भी भारी पड़ गया तो देवताओं के हाथ से पूछ भी जाती रहेगी तो मथानी का रस्सी नाग सीधा तुम्हारे गले में लिपट जाएगा और यही काल सर्प है जो सात दिन में परीक्षित को मारने वाला है खाने वाला है और सात दिन में तुम सबको भी खाने वाला है क्योंकि आठवां दिन ही नहीं होता है होता है क्या सभी सात दिनों में जाओगे कोई सोमवार को जाएगा कोई मंगल को जाएगा कोई बुध को जाएगा कोई हाँ बृहस्पति को जाएगा कोई शुक्र को जाएगा कोई शनिवार को जाएगा तो कोई इतवार को जाएगा इसके आगे आठवां वार होता ही नहीं सारे परीक्षित सात ही दिनों में जाते तो अशुरथ को को इतना बल मत दो कि देवत् उखड़ जाए पूछ उसकी और वही नाग लिपट जाए तुमको और यूं लिपट जाता है वो यू ही मर जाते हो तो। तुम पहचानो अपने आप को ये बड़ी अमृतमय कथा है मन पर विषांतता और वासनाओं और आसक्तियों का आवरण छाया है सुनकर के भी सुनता नहीं हूं जानकर भी जानता नहीं हूं चाहे चलने की चल पाता नहीं हो क्यों नहीं चल पाता क्यों क्योंकि मैं तो असुरत्व को अमृत पिलाता जा रहा हूं उमर का कि तू ही पी देवत्व प्यासा है और असुर है कि अमृत पिए जा रहे सुन रहे हैं क्षीर सागर मंथन की कथा हम सब और जान रहे हैं कि कहानी हमारी है हम सब की है फिर भी हम क्रोध करते हैं ईशा द्वेश में लोग मोह में फंसे हैं ईश्वर के नाम पर भी हमें एक नई पता का ईगो चाहिए कि मैंने इतना दान किया यानी पताकाएं तो क्या छोड़ू एक नई पताका और उठा न लू कि वहां भी विनम्रता नहीं देवा तो प्यासा है, रहा है और इस प्रकार नाना प्रकार के प्रश्न पूछते हैं शुभदेव जी से प्रार्थना करते हैं अपने संदेहों को पूछते हैं तब वो कहते हैं कि एक है साधे सब सदे सब साधे सब जाए सुखदेव जी उन्हें भगवान श्री हरि की कथा सुनाते हैं हमने बहुत सी लीला कथाओं को बीच से छोड़ दिया है समय की मर्यादा में रहें क्योंकि आपको कुछ पहले वो घटनाक्रम भी हम इतिहास के बतलाना चाहते हैं जो समय के अंतरालों के साथ न जाने क्यों जिस प्रकार दिखाए गए छापे गए हाँ जैसा कि हमने आपको बताया कि जिस युग में गुरुकुल विश्वविद्यालय नष्ट हुए विदेशियों के द्वारा जलाए गए सारा साहित्य आपका भोज पत्रों पर था अब एक लंबे अंतराल के बाद ही जब कागज छपा का छापा खाना शुरू हुआ तो श्रुत और स्मृत तूने कहा मैंने सुना मैंने कहा उसने सुना ऐसा करके बहुत सी कथाएं जो संकलित हुई तो संभवतः न जानबूझ के सही किसी भोले अज्ञान के कारण उन कथाओं के रूप थोड़े हट गए भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा को आरंभ करने से पहले मैं आपको रुक्मणी मंगल की ओर ले जाना चाहूंगा भगवान वासुदेव की कथा में ये एक ऐसी कथा है कि रुक्मणी हरण कहते हैं लोग जबकि ये सत्य नहीं है हाँ कि रुक्मणी जी का भगवान ने अपहरण किया था ये सत्य नहीं है आज आपको वो सही घटना पहले मैं सुना दू जैसे भगवान राम की कथा के साथ जुड़ा हाँ वो क्यों हुआ कैसे हुआ उसके कई कारण हो सकते हैं जैसे हाँ युद्ध के उपरांत की कथा कल आपने जानी है उसी प्रकार रुक्मणी मंगल को लेकर के भी लोगों के मन में बड़ी भ्रांतियाँ श्री कृष्ण का गोपियों के साथ जो लीला है उसका अंतराल भी केवल दस वर्ष की आयु तक सीमित है ग्यारह वर्ष की आयु जब उनकी पूर्ण हुई थी नारायण की तो वे मथुरा पधारे और वहां उन्होंने कंस का वध किया ग्यारहवें वर्ष की आयु में महाराज उग्रसेन को जेल से बाहर किया अपने पिता को वसुदेव और देवकी को भी उन्होंने मुक्त किया और फिर महाराज के उग्रसेन के कारण इच्छा को देखते हुए ही श्री कृष्ण मथुरा के युवराज सुशोभित हुए और श्री बलराम वसुदेव के युवराज कहलाए भगवान महाराज वसुदेव की। उसके उपरांत वे गुरुकुल को पढ़ने चले गए भगवान गुरुकुल से पढ़कर जब वो लौटे तो वे मथुराधी सुशोभित हुए अमारा जग्रस हैं वान धर्म को प्राप्त हो गए अभी ये आत अलग है कि टीवी सीरियल में सारे इकट्ठे घूमते रहते हैं शायद उनको भी भूल गए हैं कि वाना के बाद संन्यास भी लेना होता हाँ वो हमारे प्रोड्यूसर को जो नए वेद हैं उन्हें पता नहीं है हाँ क्योंकि तो वो सीरियल में दिखाते हैं वसुदेव हाँ, जी भी महाराज उग्रसैन भी सारे के सारे इकट्ठे बैठे हाँ वही मुकुट पहने ऐसा नहीं होता था वो आज की परिस्थितियों में अतीत की कथाएं दिखा रहे हैं हाँ। हरिऊप नाय है। मथुराधीश जब भगवान हुए तो अट्ठारह बार जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया और लगभग 50 बावन वर्ष की जब उनकी आयु थी नारायण की तब वे द्वारकाधीश सुशोभित हुए और जब नारायण द्वारकाधीश सुशोभित हुए तभी यह रुक्मणी मंगल की कथा है इससे पहले वासुदेव नितान्त ब्रह्मचारी रहे एक योगी और एक तपस्वी की तरह वो ची अक्सर इन रास लीलाओं को देख करके हाँ जो अज्ञानी समाज है वो उसके गलत अर्थ लगा लेता है भगवान की सारी लीलाएं 11 वर्ष की आयु तक सीमित हैं। जब नारायण साढ़े तीन वर्ष के थे तब राधिका जी विषभानुगोप की कन्या वृंदावन पधारी थीं। उस समय उनकी आयु लगभग 21-22 वर्ष की थी 18 वर्ष बड़ी थी तो नन्ने कन्हैया का राधा जी से प्रेम ये प्रेम है लेकिन उसके बाद भक्तों ने कथाकारों ने नृत्यकारों ने और उसके बाद पुष्टि मार्ग के भक्तों ने उनका जो रूप बनाया वो अब आपके सामने है हम उन कथाओं को भी लेंगे भगवान श्री कृष्ण की कथा का थोड़ा सा आप ये जान लें तो जिसे सीधा हम रुक्मणी मंगल की ओर चले कि जब जब जब भगवान मथुराधीश सुशोभित हुए बहुत से राजाओं ने चाहा कि वे स्वयंबर की घोषणा करें और गोविंद उनके स्वयंबर में आए लेकिन वासुदेव ने कहा कि वे अपना कोई घर नहीं बनाएंगे प्रजा ही उनका घर है वे प्राणी मात्र को अर्पित होकर चिए ये कृष्ण का एक अद्भुत स्वरूप है जो पता नहीं क्यों महाकाव्यों में भले ना स्पष्ट हुआ हो लेकिन इतिहास में आज भी यथावत है नारायण का कोई भी गृहस्थ वे एक योगी तपस्वी बन करके प्राणी मात्र को अर्पित होकर ही जीना चाहते थे रुक्मणी जो स्थान है वो आज जो अमरावती है कभी अंबावती था महाराष्ट्र में विदर्भ जो है विदर्भ राज की कन्या है महाराज भीषम की बेटी है जब वे छोटी थी रुकमणी तभी उसकी माता का देहांत हो गया था तो कौंड्यपुर जो विदर्भ राज की राजधानी थी तब हाँ अब तो विध्वंस है वहाँ कौंड्यपुर में न रहकर उनके जो राजगुरु थे उन्हीं की कन्याओं के साथ वो पली और बड़ी हुई अम्बावती में जिसे आज अमरावती कहते हैं हाँ अमरावती बहुत सी हैं एक उत्तर में है हिमालय में है एक अमरावती महाराष्ट्र में है और एक सागर के तट पर है बहुत सी अमरावती हैं ये अंबावती थी क्योंकि अंबा जी की अंबा ही कुल देवी थी अंबा समझते हैं ना भवानी का नाम है तो अंबा उनकी कुल देवी है और राजगुरु हैं महाराज मुदगल मुदगल जो हैं वो विदर्भ राज के गुरु हैं और छोटी सी कन्या है रुक्मणी बालपन में ही रुक्मणी ने लोक गीतों और गायकों के मुख से श्री कृष्ण की अद्भुत कथाएं, उनकी शौर्य की प्राणी मात्र को अर्पित होकर जीने की हर निरी और सताए हुए की रक्षक की उन कथाओं को सुना और विचारण जब मुग्ध होकर उसके सामने वो कथाकार कथा करते हैं रास करते हैं गीत गाते हैं तो रुक्मणी अनहयास ही अनजाने श्री कृष्ण पर उस अर्पित हो गई यहां नायक और नायिका ने कभी एक दूसरे को देखा नहीं भगवान श्री राम ने तो जानकी जी का प्रथम दर्शन पाया है ना पुष्प में लेकिन यहां नायक और नायिका का कहीं पर भी मिलन नहीं है वो उन कथाओं को सुनती रही फिर वो उनसे पूछती जिज्ञासा करती वे कैसे हैं कैसे दिखते हैं हां तो वे जो लोक गीत के नायक हैं जो जगह जगह घूमते रहते हैं वे रुक्मणी को बतलाते हैं। और अनायास भोलेपन में रुक्मणी ने मनी मन संकल्प ले लिया कि वो वासुदेव को ही अर्पित होकर जिएगी उसने मनी मन उन्हें पति रूप में वर्ण कर लिया कृष्ण को इसका कोई आभास नहीं उसने ये बात अपनी सखियों से अपने जो राजगुरु हैं उनकी बेटियों से जो उसकी सखियां हैं उनसे कही कि मैंने तो कृष्ण को ही अपना पति स्वीकार लिया है तुम तो उनका अरे पगली ये क्या कर बैठी क्या तुझे पता नहीं कि वो एक योगी है तपस्वी है सम्राट होकर के भी वो किसी के स्वयंबर में नहीं गया और आज तक वो नितान्त ब्रह्मचर्य व्रती होकर जी रहा है और तूने ये संकल्प अपने आप कैसे कर लिया जब रुक्मणी को ये पता चला तो बहुत दुखी हो गई और तब उसने और अधिक जिज्ञासा करी सब कुछ जानना चाह सबसे पूछती सबने बताया तो उसने भी मन में एक संकल्प ढाल लिया कि वो भी अब गृहस्थ जीवन में नहीं जाएगी निरंतर तब करेगी उसने महाराज को भी अपने पिता को विदर्भराज को भी मना लिया कि भाई उसे विवाह के लिए कभी भी उस पर दबाव नहीं डालेंगे विदर्भराज रुकीमणि को बहुत प्यार करते हैं विमान जाते हैं और तब रुकीमणि वहीं अंबावती के मंदिर में ही उसने मूर्तिकारों को बुलाया और बुला करके उसने उनसे कहा कि कृष्ण ही स्वयं महाविष्णु का अवतार हैं तो उनकी महाविष्णु की कृष्ण रूप की कृष्ण की महाविष्णु के रूप में एक पत्थर की विशाल प्रतिमा बनाए और उनके श्री चरणों में लक्ष्मी जी की जगह रुकीमणि ने कहा मुझको बिठा दे मूर्तिकारों ने घर करके वो मूर्ति बनाई और रुकीमणि उसी मूर्ति की पूजा में हमेशा हमेशा के लिए अर्पित हो और यूं समय के अंतराल आगे बढ़ते रहे मथुराधीश से कृष्ण द्वारिकाधीश हुए उन्हें नहीं पता कैसा भी कहीं हो रहा है रुक्मणि का एक भाई है रुक्मी भाई तो कई हैं रुक्मक है लेकिन जो बड़ा भाई रुक्मी है वो बहुत ही असुर प्रकृति का है और जरा संध का भी मित्र है असुर राजा निरीह जनता को अबोध बच्चों को पकड़ करके ग़ुलाम बनाते थे कि वीर भोग व सुंदर और उन गुलाम स्त्रियों और पुरुषों को वो काल यवन जैसे राजाओं के हाथ बेचते थे जो उनको ख़रीद करके ले जाते थे और जिनसे पिरामिड बनवाए जाते थे और बाकी जो भी गुलामों से होता है खरीद फरोख्त वो सब होती थी जुआड़ी रुक्मी हैं और विदर्भराज राज मन ही उससे घृणा करते हैं लेकिन कुछ कह नहीं पाते क्योंकि वो शिशुपाल का भी दोस्त है वो और शिशुपाल इकट्ठे ही रहते हैं सा, साथ वाला साम्राज्य जो विदर्भ के साथ का था वो शिशुपाल का था वे खामोश हैं और इसी वजह से वे और भी चाहते हैं कि रुक्मिणी विदर्भ राज के यहाँ रहे ओ महाराज मुगदल के यहाँ रहे अंबावती में रहे तो वो उसे कौंड्यपुर अपने साम्राज्य में बुलाते नहीं है जब भगवान श्री कृष्ण मथुराधीश सुशोभित हुए कथा वहां से आरंभ होती है उन्होंने वहां सुधर्मा सभा बनाई क्योंकि कृष्ण कभी सम्राट नहीं हुए उन्होंने अपने को सदा जनता का सेवक माना इसलिए संपूर्ण सौराष्ट्र का प्रदेश जो कृष्ण की सौ द्वारिकाओं के रूप में जाना जाता था जिसके का कारण आज भी उसका नाम सौराष्ट्र है आप सब लोग समझते हैं कि द्वारिका एक ही थी द्वारिकाएं सौ थीं <laughs> पहले हमारे इतिहासकार मानते नहीं थे लेकिन जब सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में हमने अपने उद्बोधन में बताया तो वो सब ने कहा कि हम जानना चाहते हैं और तब हम लोग उस पूरे सौराष्ट्र में सागर के किनारे किनारे हम लोगों ने वो लोकेशन देखे थे और आज आपको सुन के आश्चर्य होगा कि ये चौंतीस द्वारिकाएँ सागर में हमें मिल गई हैं और अब गोताखोरों का कहना है कि वो सौ भी पूरी कर देंगे वो क्यों थी ये बात में बताएंगे और एक, एक द्वारिका थी जो गुप्त थी वो कैसी थी बाद में जानेंगे। के थोड़ा इतिहास में भी चलते रहेंगे हाँ आपको ध्यान है ना कि श्री राम के समय में पुल बनाना पड़ा था लंका तक जाने के लिए क्योंकि सबसे पहले नेवी की बात नवल फोर्सेस की कोई बात है तो वो श्री कृष्ण के साथ ही है हाँ वो समय आने पर उन कथाओं को लेंगे क्योंकि समुद्री सेना जो बनाई गई थी वो कृष्ण के काल में ही विशेष बनी तो सुधर्मा सभा बनी सुधर्मा सभा के अध्यक्ष श्री कृष्ण होने से ही सम्राट कहलाते थे सौ राजाओं की हाँ और जितने सूर्य और भी राजा थे उन सब की एक सभा थी और सभा का निर्णय ही सर्वमान्य होता था ऐसे समय में जब कृष्ण द्वारिकाधीश हो गए तो विदर्भ राज भीषमक ने जो कुछ तटस्थ राजा थे एक और सुर राजा थे और दूसरी ओर असुर राजा हां यहां भी क्षीर सागर मंथन वाले हैं हा तो उस समय महाराज भीष्मक ने और कुछ राजाओं ने चाहा कि कृष्ण में और जरासंध में समझौता करा दिया जाए भले विचारधाराएं अलग हैं लेकिन हैं तो निकट संबंधी आप जानते हैं ना नाना हैं ये जरासन एक रिश्ते से श्री कृष्ण के क्योंकि उनके मामा के शसुर हैं तो ये था कि इनका समझौता करा दिया जाए तो इसी की सूचना सुर और असुर राजाओं के पास भेजी गई जिसे दोनों पक्षों ने स्वीकार कर लिया कि वे यथा समय कौंडपुर आएंगे तो उचित समय पर सुर नायक श्री कृष्ण बलराम और सभी सुर राजाओं के कुछ चुने हुए हा सुर राजाओं के साथ पधारे कौंडेपुर रुक्मणी ने सुना कि श्री कृष्ण कौंडपुर आ रहे हैं तो अपने लोभ का संवरण न कर सकी और वो भी अंबावती से कौंड्यपुर आ गई हाँ, अपने पिता से जिद करके यहां उसने दरबार में बैठे श्री कृष्ण को देखा सभा भवन में यहीं उसने प्रथम दर्शन अपने आराध्य का पाया इससे पहले कोई भेंट नहीं लेकिन श्री कृष्ण नहीं जानते हैं कि रुक्मणी भी कोई है जो उन्हें देहार रही है मैं इतिहास में जा रहा हूं वरना तो नारायण घटघटवासी हैं वे नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा बताओ हाँ भगवान तो लीला करते हैं हाँ तो उस समय विदर्भ राज ने महाराज मा, भीष्पक ने कहा कि श्री कृष्ण और महाराज जरासंध आप दोनों ने भयंकर युद्ध किए हैं और भीषण नरसंहार हुआ और इस देश की समृद्धि का भी विनाश हुआ हम चाहते हैं कि अब और अधिक नरसंगार ना हो और आप लोगों में समझौता हो जाए महाराज हां जरासन ये सत्य है कि कृष्ण ने आपके जामाता को मारा लेकिन वो उसका मामा भी तो था और फिर आप तो मथुरा कोई ध्वस्त करना चाहते थे आ कृष्ण को वहां आप रहने नहीं देना चाहते थे तो कृष्ण तो आप द्वारिकाधीश हैं। तो इसलिए अब कोई प्रत्यक्षता आपके उनके बीच में कोई वैर भाव भी नहीं होना चाहिए अब तो संधि हो जानी चाहिए तो जरा संत ने कहा कि मुझे भी कृष्ण से मेरे मन में कोई मैल नहीं है जब जब मेरी विधवा बेटियां मेरे सामने आती थीं तो मेरी छाती फट जाती थी और तभी तभी मैं मथुरा पर आक्रमण कर देता था लेकिन अब क्योंकि क्योंकि कृष्ण ने मथुरा छोड़ दी है मेरे मन में भी मैल नहीं है और ये सत्य है कि यदि कृष्ण ने मेरे जा माता को मारा है तो उसने भी तो कृष्ण के माता पिताओं को सताया था उसके भाइयों की हत्याएं की थी हाँ उसके माता पिता वसुदेव और देवकी को जेल में बंद करके और उसने भी अपने पिता को महाराज उग्रसैन को भी तो जेल में रखा था तो इसलिए मेरे मन में कोई मैल नहीं है यदि कृष्ण चाहे तो हम संधि कर सकते हैं तो वासुदेव ने कहा कि माता मैं हमारे मन में आज नहीं कभी भी कोई मैल नहीं था इसीलिए सत्रह बार आपको पकड़ करके भी हमने आपका वध नहीं किया सम्मानपूर्वक छोड़ दिया हर बार युद्ध में आप पराजित हुए आप हमारे बंदी बने और हमने आपको सम्मानपूर्वक छोड़ा हमने आपकी हत्या नहीं की हमारे मन में तो पहले भी मैल नहीं था हमें संधि में कोई आपत्ति नहीं है यह तो प्राणी मात्र के हित में है हमें स्वीकार है तो उसके बाद जरा ने कहा कि मेरी एक बात और भी यदि कृष्ण मान लें तो आज समझौता अंतिम हो जाए तो महाराज उग्रसेन ने कहा वो महाराज महाराज भीषमक ने कहा क्या आप अपना बात बताएं क्या और आप कहना चाहते हैं तो यहां जरासंध ने ये शब्द कहे कि मैं असुर हूं वो सुर नायक है वो अपने साम्राज्य में कुछ भी करे हम उसमें कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे लेकिन मैं आसुर हूं मैं अपने राज्य में अपने अपने देश में क्या करता हूं इससे कृष्ण को कोई किसी प्रकार से विचलित नहीं होना चाहिए हमारा जो मन आएगा हम करेंगे अपने राज्य की सीमाओं में कृष्ण के राज्य की सीमाओं का हम सम्मान करेंगे तो कृष्ण भी हमारी सीमाओं का सम्मान करे जिस पर वासुदेव ने कहा कि माता मैं इस स्तर पर हमारा आपका कभी समझौता नहीं होगा हमारा कोई साम्राज्य नहीं है हमने कभी साम्राज्य के लिए युद्ध भी नहीं किया है जब जब जहां जहां कहीं कोई निरी अबला बलात्हरित होगी उसे कोई असुर बेचने के लिए उठाएगा उसके जीवन को नष्ट करेगा जहां जहां निरी पशु और पक्षी सताए जाएंगे कृष्ण किसी राज्य की सीमाओं को नहीं मानेगा वो उनकी रक्षा के लिए अवश्य आएगा तो जरा संध भी क्रोधित हो उठा और उसने कहा तो हमारा तुम्हारा कभी समझौता नहीं होगा हम आज लड़ते रहेंगे कृष्ण ने कहा यह हमारा दुर्भाग्य है माता मैं लेकिन हम जरूर लड़ेंगे हम किसी भी असुर विचारधारा को इस सचराचर पर थोपने किसी को नहीं देंगे कोई भी अबला कोई भी नारी गुलाम नहीं बनाई जाएगी कोई भी असहाय बालक चुराया नहीं जाएगा बेचा नहीं जाएगा उसे दास नहीं बनाया जाएगा हम इस दास प्रथा का समूल विनाश करेंगे गोविंद के ऐसा कहने पर दंत वकत्र जो असुर जरासंध के साथ आए हुए थे दंत वखत्र उन्होंने तलवार खींच करके निकाली और कृष्ण पर झपट पड़े कि ले नायक मैं तेरी युद्ध पिपासा अभी शांत किए देता हूं तो वे दौड़े उन पर प्रहार करने के लिए तो श्री बलराम ने बीच में हलास्त लगा दिया और उसके बाद उसकी तलवार छूट के गिर पड़ी वासुदेव ने उठ के दोनों की बाहें पकड़ ली और झटके से दोनों को अलग कर दिया और बलराम जी से कहा कि दाऊ महाराज उग्रसेन ने तो हमारे शुभ के लिए हमारी ही सुख सुख के लिए हमें बुलाया था हम उनके सभा में ये सब करके उनको क्यों संकोच में डाल रहे हैं बल बलराम जी पीछे हट गए और उसके बाद उन्होंने दंत से कहा कि दंत बकत, तुम अपने साम्राज्य लौटो मैं तुमसे वहीं मिलने आ रहा हूं और ये कह करके गोविंद वहां से वापस चले गए जिस समय रुक्मणी ने श्री कृष्ण को देखा सभा भवन में उस समय कृष्ण ने तो रुक्मणी की तरफ नहीं देखा लेकिन शिशुपाल की निगाहों से रुक्मणी बच नहीं पाई और शिशुपाल एक लंबे समय से रुक्मणी का पीछा कर रहा था तो उसने जरासंध को उसी वक्त मनाया कि यह मौका अच्छा है सुर राजा तो अपनी सेना लेके चले गए हैं आप मेरा विवाह रुकमणी से करा दो और रुक्मी भी साथ हो गया भाई उसका रुकमणी का रुकीमणि का और इस प्रकार एक षड्यंत्र के रूप में कि हम महाराज अभी कुछ दिन रुकेंगे अपनी सेनाओं के साथ सारे असुर राजा वहां रुक गए और उसके बाद एक दिन महाराज जरा संद महाराज भीष्मक से कहा विदर्भ राज से कहा कि महाराज आप जानते हैं कि शिशुपाल एक कुलीन हैं हाँ युवराज हैं और अब राजा भी हैं और रुक्मि के मित्र हैं रुक्मी की और हम सब की इच्छा है कि रुकीमणि का विवाह शिशुपाल के साथ हो जाए तो विधर राज ने कहा कि महाराज जरा हम सुर राजा हैं हम कन्याओं को भेड़ बकरिया नहीं मानते हैं हम स्त्री के अधिकारों को सदा सम्मानित करते हैं मैं कौन होता हूं रुकीमणि के विवाह की का निर्णय लेने वाला मैं पूछ लेता हूं यदि वो राजी होगी तो मैं स्वयं की घोषणा कर दूंगा वो जिसे चाहे वर्ण कर ले भले ही वो शिशुपाली क्यों ना हो मुझे कोई आपत्ति नहीं है तो जरासंध ने कहा जरासंध ने जो शब्द कहे वो ये थे कि विदर्भराज आप तो जानते हैं हम असुर हैं हम नारी की स्वतंत्रता में विश्वास नहीं करते और हम तो बलात उठा ही ले जाया करते हैं मैंने तो केवल आपके सम्मान रक्षा के लिए आपके सामने ही विनती करी है अन्यथा रुक्मणी तो आज भी हमारी है विदर्भ की आंखों में खून उतर आया लेकिन तभी रुकमी दौड़े आए और उन्होंने जरासंध की बाह पकड़ ली क्या कहा कि महाराज जरासंध आपको ना हो जो आप चाहेंगे वही होगा और उनको बहला करके ले गए एक बहुत छोटा राजा और एक भयंकर असुर सम्राट चारों ओर से घिरा हुआ साम्राज्य आंखों से बरसता पानी आग के शोले जैसे गिरते धरती पर खामोश खड़ा वो विधर्भ राज था और जब वो आगे बढ़ा तो उसने पर्दे की ओट में अपनी बेटी रुकीमणि को भी वहीं खड़े देखा उसमें साहस नहीं था कि अपनी बेटी का सामना कर सके वो सर झुकाकर चुपचाप चला गया वहां से और तब उन्होंने महाराज मुदगल से कहा कि महाराज रुकीमणि ने यहां आकर के बड़ा अनर्थ कर दिया और उससे कहो कि आज उसका पिता भी हताश है उसकी रक्षा नहीं कर पाएगा जिसकी वो आराधना कर रही है वही इसकी रक्षा करे तो करे अब इसे कोई नहीं बचा पाएगा महाराज उसे समझाओ क्या यदि हम युद्ध भी करेंगे तो हम सब गाजर मूली की तरह कट जाएंगे क्योंकि हमारे महल भी गिरे हुए हैं असुर से असावधानी में इन्होंने तो हमें हर ओर से घेर लिया हम आज आपको महाभारत सीरियल में उल्टी कथा दिखाते हैं तो, क्या? क्या हो रहा है तो तब महाराज मुदगल के समझाने पर क्योंकि उन्होंने कह दिया कि रुक्मणी अब अम्बावती भी नहीं जाएगी यही रहेगी और यही विवाह होगा जबरदस्त ही होगा और शिशुपाल के साथ होगा तब रुक्मणी ने मुदगल महाराज के कहने पर वासुदेव को एक चिट्ठी लिखी श्री कृष्ण और चुपके से एक ब्राह्मण को गुप्त रूप से द्वारिका भेजा गया ब्राह्मण देवता जब वहां आए गुप्त रूप से वे पधारे वहां और उन्होंने वासुदेव को चिट्ठी दी वो चिट्ठी कुछ इस प्रकार थी कि वासुदेव आप मुझे नहीं जानते नारायण आप नहीं जानते मुझको। मैं विधर्भ राज की बेटी रुकीमणि हूं नारायण जब मैं छोटी सी थी मैंने लोकगीतों और चारण और कथाकारों और रास करने वाले नाटक करने वाले कलाकारों से आपकी लीला कथाएं, आपके शौर्य की गाथाएं और प्राणी मात्र की रक्षा करने की गरीब और सताए की धड़कन बनने की आपकी वो सारी कथाएं सुनी और अनजाने ही मैं आपको दिल दे बैठी और मन ही मन मैंने आपको पति रूप में आपका वर्ण कर लिया गोविंद बाद में जब मुझको मेरी सखियों ने हाँ महाराज मेरे राजगुरु मुदगल की बेटियों ने मुझे बताया कि आप तो योगी तपस्वी होकर के सम्राट होकर के भी एक सन्यासी ही की तरह जीना चाहते हैं प्राणी मात्र को समर्पित होकर जीना चाहते हैं जब मैंने ये सुना तो मैं बहुत उदास हो गई मुझे लगा कि मेरा सब कुछ लूट गया मुझे लगा कि मैं चाह कर भी गोविंद आपको पा नहीं सकूंगी तब मैंने भी संकल्प लिया कि मैं भी आपके मूर्ति की पूजा में आप चरण सेवा में इसी प्रकार ब्रह्मचारणी बनके अपने जीवन का कोशिश कर दूँगी ना सही इस जन्म में फिर कभी गोविंद आपके चरणों की दासी बनने का सौभाग्य प्राप्त हो जब सुना गोविंद मैंने कि आप पधार रहे हैं कौंडन्यपुर तो मैं अपने लोभ का संवरण न कर पाई और अपनी सखियों के साथ कौंडपुर आ गई वहां मैंने आपके प्रथम दर्शन पाए जो सुना था उससे आपको बहुत बहुत अधिक पाया आप साक्षात नारायण हैं, मेरा अंतर मन उसे स्वीकारता है गोविंद वहीं शिशुपाल ने भी मुझे देख लिया है और वो पापी मुझसे जबरन विवाह करना चाहता है मेरे पिता और महल सब घेरे हुए है असुर हैं असुर राजाओं से नारायण वे सब मेरी रक्षा नहीं कर सकते हैं मैं उनके द्वारा रक्षित नहीं हो सकती हूं आप तो सभी की रक्षा करने वाले हैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि गोविंद आ पाएं और मेरा उद्धार करें यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो भी नारायण मैं आपको संकोच में नहीं डालना चाहूंगी। उस अवस्था में गोविंद आप इस ब्राह्मण के हाथ मुझे इतना आदेश लिखकर कर भेज दें कि मैं शरीर को अग्नियों को अर्पित कर दूँ जिससे पापी शिशुपाल मेरा स्पर्श न पाए मैं स्वयं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैंने अंतर्मन से अपने आप को आप को अर्पित कर दिया गोविंद हरिओमारायण गोविंद ने जब वो चिट्ठी पढ़ी भगवान ने द्वारिकाधीश ने तो वे स्तब्ध रह गए एक संकोची वे इतने भोले और संकोची थे जिन्हें आप गोपियों के साथ रोज न चाहते हैं कि उनमें साहस नहीं था कि बलराम से इस पत्र की चर्चा कर सकें इतने लजीले थे इतिहास की अपनी गति होती है सत्य को साथ लेकर चलना उसकी कोई प्रतिबद्धता नहीं होती रात भर श्री कृष्ण उस पत्र को लेकर टहलते रहे और ब्रह्म मुहूर्त में ही रथ लेकर अकेले उस ब्राह्मण के साथ कोंडीनेपुर चलती है दिन में सुधर्मा सभा में अध्यक्ष नहीं पधारे बहुत से विचार विनिमय होने थे प्रस्ताव आए हुए थे जब कृष्ण नहीं आए तो बलराम उन्हें खोजने के लिए गए तो वहां द्वारपाल ने बताया उनको उनके यहां तो नौकर भी नहीं होता कृष्ण के घर वे तो स्वयं गुओं की सेवा करते हैं इतना बड़ा सम्राट और खाली द्वारपाल और नितान्त अकेला आप जब चाहो सोमनाथ का जो मंदिर है उसमें कृष्ण को बैठा देख लो और वहीं वो सबसे मिलता है उस सम्राट के पास कोई ब्लैक कैट कमांडो नहीं है कुछ नहीं है ऐसी बैठा है कोई सिक्योरिटी के तीन रिंग नहीं चलते हैं वहां तो बलराम ने पूछा तो उनका कि उन्हें द्वारपाल ने कहा कि मैं क्या बतला सकता हूं एक ब्राह्मण के साथ ब्रह्म मुहूर्त में ही वासुदेव स्वयं रथ को लेकर के चले गए हैं सारथी भी उनके साथ कोई नहीं है श्री बलराम विचलित हुए जब भीतर गए तो सौभाग्य से उनको वो चिट्ठी मिल गई जो रुकीमणि ने कृष्ण को लिखी थी पत्र पढ़ते ही बलराम परेशान हो गए और वे शीघ्रता से सुधर्मा सभा में आए और उन्होंने वहां वो पत्र पढ़कर सबको सुनाया और कहा कि वो अकेला चला गया है अरे पगला वो मेरे साथ बोल ही नहीं पाया इतना शर्माता है कि पुल के कह भी नहीं पाया जल्दी से अश्वारोही सेनाओं को तैयार करो तीव्र अश्वारोहियों को तैयार करो कृष्ण अकेला है वहां और सारे असुर राजाओं ने साम्राज्य को घेरा हुआ है कहीं वो फंस न जाए और बलराम ने उसी वक्त तीव्र अश्वरोहियों की सेना को तैयार किया और बाकी सैनिकों सेनाओं को सेना कहा सेनापतियों से कहा युद्धपतियों से कहा कि शेष सेनाओं को लेकर के भी सारे स्वर अपने अपने सेना लेकर के चलें क्योंकि वहां भीषणतम संग्राम हो सकता है इधर श्री कृष्ण जब पहुंचे नेपुर ब्राह्मण को तो उन्होंने रास्ते में ही उतार दिया पत्र उ, उत्तर दे करके उन्होंने मुखरित ही कहा सब कुछ कि उससे उसको बता देना कि भयभीत ना हो मैं आ गया हूं लेकिन जब वो कौंडपुर सभा के समीप आए तो रुक्मी ने श्री कृष्ण का भारी अपमान किया उसने बड़े व्यंग से कहा कि बिन बुलाए चले आ रहे हो वासुदेव क्या यही तुम्हारी मर्यादा है तो हंस करके कृष्ण ने उसके अमर्यादित शब्दों का भी हाँ संज्ञान न लेते हुए गोविंद ने कहा भाई रुक्मी हमने तो सुना था तुम अपनी बहन का विवाह कर रहे हो तुमने हमें सूचना नहीं दी तो क्या हुआ अब स्वयं वर्ग तो रचाओगे ही तो स्वयं की शोभा के लिए भी आना भी तो उचित होता है इसलिए हम चले आए तो उसने कहा यहां कोई स्वयंबर वर नहीं हो रहा हाँ और सीधा सीधा रुकीमणि का विवाह शिशुपाल के साथ तो भगवान ने कहा तो क्या सुर परंपराओं का भी परित्याग कर दिया है बोला हां कर दिया है हम सब असुर हो गए हैं तुम चले जाओ से तो गोविंद हंसते हुए जब वहां से लौटे तो मार्ग में ही उनको गुप्तचर ने सूचना दी कि वासुदेव आप यहां ना रुकें आप सीधे अंबावती जाएं और वहीं प्रतीक्षा करें वो स्थान यदि आप अमरावती जाएं तो आज भी बना हुआ है और वह गुफा आज भी वैसी की वैसी है और वो पत्थर की शिला आज भी वैसी रखी है जहां गोविंद तीन दिन तीन रात रहे थे खाली एक पत्थर पे वो किला भी वैसा बना है और वहां की दृश्यावली आज भी कण कण में उस लीला को सजोए बैठी है बड़ा आश्चर्य लगता है कि आज भी वहां वो पेड़ ज्यो का त्यू खड़ा है हालांकि ये पेड़ बड़ा युवा है कथा बहुत पुरानी है लेकिन बिल्कुल वैसा है बस नहीं है तो गोविंद वहां खड़े नहीं दी हाँ, इतिहास पुरुष हाँ और अध्यात्म पुरुष का वो जो संयुक्त रूप है बस हाँ वो आपको कल्पना करनी होगी बाकी सब यथावत है और सौभाग्य से पत्थर की वो मूर्ति भी मिल गई जिसकी रुक्मणी पूजा करती थी गोविंद है हा तो वासुदेव अंबावती आए और वहां आकर के वे उसी गुफा में ठहरे इस बीच महाराज मुदगल ने महाराज मुदगल और स्वयं विदर्भराज अपने विश्वस्त गुप्तचरों के साथ बड़े ही गुप्त रूप से हाँ गुप्त द्वार से निकल करके किसी प्रकार अंबावती पहुंचे मध्य रात्रि में और वहां उन्होंने स्वयं विदर्भराज ने कृष्ण की आरती उतारी कहा गोविंद मेरी बेटी की आस्था आज मेरी अनन्या आस्था हो गई आप अकेले चले आए आपने उसको सुना और आप उसके उद्धार के लिए चले आए नारायण आपके जैसा दूसरा कौन होगा और उन्होंने भगवान की पूजा की पाध्य किया आरती करी और उसके बाद उन्होंने कहा गोविंद संभवतः मैं मारा जाऊंगा मैं तो आ नहीं पाऊंगा हम पूजा के बहाने रुक्मणी को यहीं अंबावती के मंदिर में भेजेंगे और अंबा देवी के मंदिर के पीछे ही गुफा से द्वार से रुक्मणी यहीं आएगी और आप उसे प्रभु लेके तुरंत चले जाना आप प्रतीक्षा नहीं करना क्योंकि हमें वो असुर आने नहीं देगा उसके साथ में हम वहीं घिरे रहेंगे वो पूजा के लिए आएगी और जैसे ही वो निकलेगी आप उसको ले जाना और लौट करके हमारे साथ तो जो हमारा भाग्य है वही होगा क्योंकि वो विप्लव अवश्य करेगा तो इसलिए हे कृष्ण मैं नहीं जानता कि मैं अपनी बेटी का कन्यादान भी कर पाऊंगा इसलिए गोविंद और उन्होंने भगवान के हाथ में डोरी बांध दी और पांच सिक्के भी दे दिए सोने के कहा यही मेरा बंधन है मैं अपनी बेटी आपको अर्पित करता हूँ